उदर रोग तथा पाण्ड रोग निदान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्षे की तरह श्रो से व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ -गुड़ शब्द होने लगता है उदर रोग में वायु नाभि और आंतक में विष्टताधा उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है वायु जन्य उदर रोग में हृदय नाभि कटी वायु सावध के साथ वायु निकलने लगता है, अध: अल्प परिमाण में ही मूत्र होता है, उसके किसी भी विषय में चंद चलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है, वातोदर में हाथ पैर मुख और कुछ में सूत हो जाता है, उदर पार तथा कटी और प्रस्त आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है, और जोड़ों में दर्द रहता ह� माला संग्रह है शरीर में स्याम बरनता या आरोन बरता आ जाती है एवं मुख में बार-बार पानी आता है पेट में नीरे और काली स्नायु उभर आती हैं और व्यथा होती है तथा ठप्प थप आने पर मस्तक जैसा शब्द करता है उदर में बेदना के साथ शब्द वायुचारों तरफ घूमती है पित्थ जनित उधर रोग में ज्वर मोर्चा� आधे पर पीलापन, उदरपन, हरापन एवं पीली और ताम्र की श्राइं अधिकता से दिखती हैं तथा उसमें और दाह बना रहता है। कफ जनित उदर रोग में शरीर में अवसाद, सोथ भारीपन, नित्राधिक्य, आरुचि स्वास्थ्य, कास्तवचा आदमी स्वेदता, स्वेद श्राइं से व्याप्त उदर बड़ा एवं धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। त्रदोस को कुपित करने वाले आहार विहार से अधिक भोजन करने से शरीर को चुभ्ध करने से गाड़ी आदि परयात्रा करने से दौड़ने कूदने मैथुन करने भार उठाने चलने तथा जोरात से द्रवल व्यक्तियों की वाम पार्श्व में स्थित प्लीहा अपने स्थान से चुत होकर निर्द्य को प्राप्त होने लगता है पहले पहले कठोर तथा पुनः उन्नत या उठा हुआ होकर उधर रोग उत्पन्न करता है और स्वास्थ्य कास मुख वृषता अफरा सूल पांडो वपन मोर्चा शरीर वेदना दाह विव्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर का रंग काला लाल विकृत नीला एवं पीला हो जाता है प्लीहोदर में वात पित्त और कफ का संबंध रहता है प्लीहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर यदि उदर रोग उत्पन्न करता है कोपित अपान वायु मलेपित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर मेंबद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता एवं सिर उदर स्थित्र एवं अचल बना रहता है उस पर नीली एवं लाल सिराओं का जल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय की पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पक्कर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मारक से बाहर आ जाता है, वह पीला, लाल, पुरी से गंद युक्त रहता है, अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके जलो उधर रोग होकर वात में, वातादि दोषों में कुनहा विकृत होकर परिश्रावी छिद्रों उधर रो स्नेहपान स्वेदन ववन विरोचन करते समय एका एक ठंड जल आदि पान करने से मंदाग्नि रहने पर यह दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर वायु एवं कप कुपित होकर जलवाही स्रोतों को अवरुद्ध करे उसे दोषित जल को बढ़ा देता है और क्लोम नलिका से आकर अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न उदर में वेदना होती रहती है पुनः कास एवं अरुचि हो जाती है उदर पर अनेक रंग की सरएं उभर आती हैं उदर जलपूर्ण सा हो जाता है तथा उनमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं इस, इस स्थिति में उसे ढकोदर उदकोदर या जलोदर रो कहते हैं उदर रो की अपेक्षा करने से वात आदि दोष जल को बढ़ाकर उस जल से शरीर के जोड़ों के स्रोतों के मुखों को गीला या आर्द्र कर देते हैं अतः शरीर के पसीने से रुकने पर सभी स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न होता है किसी किसी रोगी के उदर अधिक जल के संचित हो जाने पर वह वर्तुलाकार हो जाता है उसको ताड़न करने पर शब्द नहीं होता इस रोग में रोगी क्रमशः द्रवल हो जाता है यह रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है उधर रोग में जब उधरगत सिराएं अंतर्हित हो जाती हैं तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत जाता है श्लेष्मोदर प्लीहोदर सन्निपादोदर तथा जलोदर एकरमश कष्टसाध्य होते हैं एक पक्ष के भीतर ही इस रोग में जल एकत्र होने लगता है ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्टसाध्य होते हैं 163 अध्याय पांड सोथ निदान धर्मंत्र जी ने कहा है सुश्रुत अब मैं पांड और सोथ का निदान कहता हूं सुनो एत प्रदान द्रव्यम से संपूर्ण वात आदि को पीड़ित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल को पीड़ित होकर पांडु करते हैं इन तीनों कोपित दोषों में से बलवान वाय पित्त हृदयस्थ दस धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है वह पित्त का आश्रयन कर विशेषमा चरमा रक्तमान्स अधिको दोषित कर देता है इसे दो रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़े को विभिन्न रंग का कर देता है इस रोग में चमड़ा हरित्रादि अनेक रंग का हो जाता है परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है इससे इसे इसे पांड रोग कहते हैं इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श में शिथलता होती है अम्लजन्य पांड रोग के सभी प्रकार के गुण हो जाते हैं ja se se sarirka-arakta karamassa kamhoja-tahe, meda-arastin sarhoja-tahe, ja se roogi-mensavi anga-nderbal-hoja-tahe, herde-mensavi drabeta-a-ja-tahe, tahe adikta hoja tahe mokse-al-yukte-larki-adikta-hoja-tahe, roogi-kopiaskam-lahteen, handak-a-china-hi-lahteen, gni hoja एवं शरीर की शक्ति घट जाती हैं तथा ज्वर स्वास कारण सोल चक्कर ये सभी उपचर्यब होने लगते हैं पांड रोग पांच प्रकार के हैं वातज पित्तज कफज सन्निपातज एवं मृतिका भक्षण जन्य हृदय में स्पंदन चमड़े की रुक्चता आरोचि मूत्र की पीठ पसीना और मूत्र का कम होना ये सभी पांड्रोग के पूर्व रूप ह� किसका चाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में सिरा विष्ठा, मूत्र और नेप्र वरना कृष्ण वरना तथा अरुण वरन के हो जाते हैं। इससे सोथ नासिका और मुख में विसर्ता मलसोस पार्श में वेदना ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तजपान रोग में सिराएं आदि हरित फित्त जैसी हो जाती हैं एवं ज्� त्यास शोष मूर्चा दुर्गंध साहित्य सेवन की इच्छा मुख में कड़वाहट ये सभी लक्षण व्यक्त हो जाते हैं कफज पांड रोग में हृदय में आर्द्रता मल भेद खट्टी डकार और दाह होता है तंद्रा मुख में लवण रस का स्वाद श्वास रोमांच स्वर भंग वपन दुखता दोस्तायता दुख ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं त्रसज दोष होने पर इनके लक्षणों को पहचानना कठिन हो जाता है और अतिसय असयय हो जाता है मिट्टी खाने से उत्पन्न पाण्ड रोग में कसेले मिट्टी की वायु खारी मिट्टी पित और मीठी मिट्टी, मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सुखा करके सिराओं को रक्त से भर देती हैं तथा उन्हें वहीं रोक देती है और पाण्ड रोग पैदा हो जाता है पाण्ड रोग के बढ़ जाने पर नाभि पैर मुख और मूत्र मार्ग में शोष हो जाता है कृमि युक्त तथा रक्त मिश्रित और रक्त काफ मल निकलने लगता है जो पाण्ड रोग रोगी को पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है उसका पित्त रक्त और मांस का आधार करके कोष्ठ साखा में मिलकर काम प्ला रोग उत्पन्न करता है कामला रोग में रोगी का मूत्र नेत्रत्वक मुक और विष्ठा हल्दी के रंग हो जाता है रोगी दाह अभिपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेंढक के समान पीला